जो और बहनों कल मैंने आपको ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी में जो प्रस्ताव हो गए हैं उसका मुख्य प्रस्ताव के लिए थोड़ा सा कह दिया था मैंने उसके अमल के बारे में थोड़ी दहशत थी वो भी बता दिया था लेकिन मुझको ये मालूम नहीं था कि कल रात को ही वो देशों का कुछ भी प्रदर्शन मिलने वाला है मैं तो रात्रि को पढ़ा था उस वक़्त मुझको ब्रज किश्न जी ने खबर दी कि चांदनी चौक में कुछ ऐसी चीज हो रही है कि वहाँ माल बन गया है और उसका सबक तो ये है कि एक मुस्लिम भाई थे वो वहाँ तजारत करते थे तो उसके वो दुकान में नहीं थे क्या कुछ कह गए होंगे तो इसलिए हुकूमत ने कोई रेफ्यूज होगा उसको वहाँ बिठा दिया ऐसा कह कर मैं सुनता हूँ कि अगर वो आदमी मिल गया तो पीछे आपको तो झाँटना पड़ेगा क्योंकि वो तो कोई आपका मकान तो है ही नहीं तो उसने भी कहा होगा कि हाँ अच्छा मैं निकल जाऊंगा अभी वो अनाया आदमी तो आ गया आ गया तो पीछे उसको कब्जा तो देना चाहिए तो वो भाई जिसको जिसने कब्जा जिसको कब्जा दिया गया था उसने ऐसा कहा कि मैं अभी तो नहीं छोड़ूंगा अबे वो तो जो उसको कहता था वो तो हकीम था तो वो कुछ अबे क्या करे उसको मजबूर करें मारे के करे क्या तो उसने कहा कि भाई अभी नहीं तो उसने कहा कि मैं शाम को आपको जवाब दूंगा तो शाम को जवाब देना इसका मान तो है ना कि वो निकल जाएगा वहां पीछे जो मालिक है वो वहां चला जा सके लेकिन शाम को निकला तो नहीं ये तो सब मेरे पास आ गई है वो चीज़ मैं छोटी करके, बता रहा, हूं, करके नहीं बता रहा हूं तो वो वो तो निकला नहीं लेकिन बीच में उसने जो जो दूसरे आश्रित लोग थे उनमें बस ये खबर दे दी कि तो देखो हम उसको यहाँ से हटाने की चेष्टा करते हैं तो हो सकता है कि एक हजार या दो हजार लोग आ गए और उन्होंने तो शोर मचा दिया कि नहीं उनको तो निकलना नहीं है तो वहाँ बेचारे दो चार पुलिस होंगे तो, तो वो तो घबराहट में पड़ेंगे इतने लोगों को क्या कर सकते हैं और इस वक्त जब एक आग जल रही है तो तो पीछे उन्होंने कुछ खबर भी होगी तो उसलिए वहाँ से लोग मिलिटरी के आ गए या तो पुलिस के आ गए वो भी मैंने पूरी पूरी आपको बता खबर दे सकता हूँ तो उन लोगों ने पीछे वो हवा में झारू गोला चलाया तो किसी को लगा तोड़े लेकिन इस तरह से जो लोग गोल करने के लिए आ जाते हैं उनमें इतनी शक्ति होती नहीं कि उनके साथ लड़े तो तो वहाँ से पीछे भागना शुरू किया भागना शुरू किया इतने में वो एक आदमी था बेचारा तो उसको तो कुछ वो खंजर कहो या तो कृपान कहो कुछ भी हो मुझको पटानी है उसको लगा दिया इतना अच्छा है कि वो मरा नहीं लेकिन वो काफ़ी उसको जख्म तो हो गया एक जख्म से कोई उसका निपटारा नहीं हुआ ये मैंने सुना तो मुझको बड़ी चोट लगी फजर में मैं देखता हूं अखबारों को तो तीन लाइन उसमें दी है। वो जिस वो जिस आदमी ने से निकल जाने इनकार किया उसका तो कोई दिया नहीं है लेकिन इतना एक छोटा सा दे दिया है कि कुछ हल्ला मच गया और वहा मिलिट्री गई या तो पुलिस गई मैं भूल गया हूँ तो उन्होंने ऐसी हवा में फायर किया तो इसलिए वो भाग गए इतना ही है होना तो ये चाहिए था कि जब एक आदमी को जो उसने बिठाया था उसने इनकार कर दिया और पीछे उसने कहा कि मैं शाम को निकल जाऊंगा तो शाम को निकलने के बदले में ये काम हो गया है तो वो सब देना चाहिए मैं ऐसा समझूंगा बुटो तो तो अच्छे भाव से सट भाव से उन्होंने नहीं दिया होगा अखबार वालों ने मैंने तो एक ही अखबार देख लिया उसमें इतना देखा तो उसको ऐसा लगा कि मैं आप लोगों से ये बात तो कर कि इस तरह से अगर चले तो पीछे वो कांग्रेस का प्रस्ताव है वो तो कांग्रेस के दफ्तर में रह जाएगा और उसका अमल तो कोई ना करे और अमल करने के लिए तो कोई ऐसा तो नहीं है कि पांच दिन के पीछे या तो पंद्रह दिन के पीछे अमल करना है वो तो जैसे प्रस्ताव लोग सुन देते हैं ऐसे उनके दिलों पर असर होता है या तो नहीं होता है अब वहां से दूसरी जगह पे कुछ इससे ज्यादा हो गया अभी वहाँ क्या हो गया उसका मुझको पूरा पूरा पता नहीं है तो वहाँ तो वो नंगीर तलवार लेकर कहते तो हैं कि सिख लोग चले गए और पीछे लोगों को भड़काने का शुरू कर दिया तो काफी जगह तो खाली हो गई है अभी दूसरी जगह भी भरी है उसको भी खाली करने की चेष्टा हो रही है ये बस लोगों में ऐसा भर गया है कि इस तरह से वो उनको मारपीट करने की जरूरत नहीं देती है लेकिन कह लेना एक नंगी तलवार लेकर माना कि मैं कहीं चले गया और मेरे तो हाथ में वो तलवार शायद रह भी न सके और दूसरी बात है मन कि मैं तकड़ा आदमी हूँ और मेरे हाथ में तलवार है और बच्चे में चला गया अरे यहाँ से जाते हैं कि नहीं जाते हैं नहीं तो पिछे तुम्हारी गर्दन है और मेरी तलवार है तो दूसरा आदमी पर आए कैसा भी हो बेचारा घबरा आदमी पड़ जाएगा कहे काका अच्छा मैं तो जाता हूँ और अगर जा तो वो तो न जाए लेकिन दूसरे आदमी क्या करेंगे दूसरे आदमी वो तो वो तो डर जाएंगे और डर के बारे भागेंगे तो ये अभी सिलसिला शुरू हो गया है ऐसा मुझको सुनाया गया है इसमें कितना सही है वो तो मैं नहीं जानता तो मैंने तो अभी तो काफी सिख दोस्त है ना वो मेरे पास आते हैं मैं उनसे बातें करता हूँ और जब एक कृपाण लेकर नहीं घूम सकते हैं खुदा कर सकते ऐसा कुछ था तो वो तो चंद दिनों की बात थी अभी तो छूट गया तो उसमें तो किरपान का भी ऐसा था कि इतना लंबा हो, हो सकता है दूसरे ज्यादा नहीं हो सकता है अभी उसके सामने पंजाब की हाई कोर्ट का फैसला था तो तो पंजाब तक ही महडूद था वो वो कोई सारे हिंदुस्तान के नहीं लेकिन पंजाब में कुछ ऐसा बना के सिखों ने किरपान के बदले में तो या तो एक तलवार ली किरपान कृपान लम्बा करतिया ये कुछ भी हुआ तो पीछे पंजाब की हुकूमत थी नाराज हुई तो केस चला तो यहाँ तो केस वो जीत गए सिखों के तरफ से वो प्रीवी काउंसिल में गया प्रीवी काउंसिल में वो वो केस सुना गया और तो पीछे प्रीवी काउंसिल फैसला किया कि के खेत के माने तलवार है और तलवार कैसी भी लंबी हो सकती है तो पंजाब की हकूमत उस समय तो कुछ वर्षों की बात है तो पीछे सिख तो राजी हो जाएंगे अच्छा अभी तो हम कोई भी किस्म की तलवार है वो रख सकते हैं और पीछे उसको ले सकते हैं पीछे उसकी खुल्ली रखते हैं कि म्यांग में रखते हैं वो तो कोई उसमें फैसले में तो है ही नहीं और हुकूमत ने पीछे क्या किया कि तब सब के लिए खुला रख दिया लिया सब कोई तलवार लेकर घूम सकते मैं तो ये कहूंगा कि वो दोनों बुरी थी कोई अच्छी नहीं थी और इसका मुकाबला ब्रिटिश सल्तनत में क्या हुआ उसका मुकाबला देकर अगर कोई मुसलमान कहे कि भाई पहले तो ऐसा था और आज तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई सिख कहे कि वो प्रवी काउंसिल कहा काउंसिल वो मेरे नज़ीक तो कोई चीज नहीं है उसका कहना वो कोई ब्रह्मा का अक्षर नहीं है और उसका दृष्टान्त लेकर हम सब जगह पर कहें कि देखो वो अंग्रेज के ज़माने में तो हम बिल्कुल आजाद रहते थे अंग्रेजों ने तो कुछ नहीं कहा कि कृपान ऐसी होनी चाहिए छोटी या तो बड़ी और इसमें हम तो जानते ही नहीं कि छोटी क्या बड़ी क्या हम तो कृपाण रख सकते हैं अभी ये तो वो कहते थे तो जितने भाई मेरे पास आ गए तो तो यही कहते थे कि ये देखो यहाँ यहाँ जालिम हो गए हैं हकूमत और हुकूमत तो इस तरह से हमको सताती है तो मैंने कहा कि मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकूँगा मेरे लिए जो प्रेम काउंसिल कहती है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसी के मुताबिक मुझको करना चाहिए आज आप तो उसमें से निकल गए हैं मैं निकल गया हूं, सब निकल गए हैं आज जो हमारे लिए हिंदुस्तान के लिए अच्छा है मुफीद है वही काम किया जाए तो थोड़े बहुत भाई थे उन्होंने तो मान लिया थोड़े और थे उन्होंने कहा कि नहीं ये तो हो नहीं सकता है और तुम भी तो अभी बिगड़ गए हैं और अभी तो मुसलमानों को भाई भाई कहते हैं भाई कहते हैं वो भी हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो अभी ये कैसे हो सकता है हम कृपाण रखे उसी क्या है और कृपाण तो पीछे मुझको तो काफी सुनाया वो कृपाण क्या चीज है को किरपान कोई सीख किसी को मारने के लिए इस तरह से इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है किरपान को नंगी लेकर फिरना और पीछे नाचना और पीछे लोगों को डराना वो भी कृपाण पे मानी नहीं है उस बारे में वो जो अच्छे अच्छे सीख भाई लोग थे उन्होंने तो मुझको काफ़ी सुनाया और कृपान की महिमा भी मुझको बताई कि कृपान जब निकला तब तो एक ही काम के लिए निकला के और वो जमाना भी कब था कि जब वो कृपान निकला वो भी मुझको बताया तो उसका सबक तो एक ही रहा कि जो खास सीख है जो संयमी है जो किसी को सताना नहीं चाहता है लेकिन दूसरे किसी एक मासूम बच्चा है एक लड़की पड़ी है एक बूढ़ा है और या तो वो बहुत लोग आकर पीछे कोई भी हो उस पर आक्रमण करते हैं उस वक़्त सिख की कृपा निकल सकती है सिवाय उसके वो कृपा निकल ही नहीं सकती है ऐसी कैद रखें तो मुझको क्या परवा परवाह है कि वो कृपाण कृपान रखते हैं क्या नहीं रखते रखें लेकिन वो तो नंगी तो हो नहीं सकती है कृपान कोई सबको बचाने के लिए ऐसा कोई आदमी थोड़ा घूम सकता है वो नाच सकता है और कहें आओ अभी मेरे सामने कौन आच सकता है ये तो मैं तो कहता हूँ और मुझको तो सिख भाइयों ने कहा गुरु ग्रंथ साहेब पढ़ने वाला में आदमी उसके मुताबिक कोशिश करने वाला कि चलो इससे चलें तो मैंने तो ऐसा गुरु ग्रंथ साहब या तो सिख का इतिहास मैंने तो पढ़ लिया है उसमें मैंने ऐसा नहीं पाया है कि हाँ हम शंकर हो सकते हैं और कुछ भी करना ऐसे जमाने में कोई सिख कह नहीं सकता था कि एक सिख वो सवा लाख के बरोबर है सवा लाख के बरोबर एक सिख रहता है उसके मानी मैंने तो निकाल दिए हैं कि वो ऐसा मृत्यु को दोस्त करके बैठ गया है और वो कहता है कि कोई मेरे नज़दीक आकर ये मासूम बच्ची है बच्चे है, हैं बूढ़े हैं उसको उसको सता नहीं सकते हैं या तो कोई एक ऐसे आ गए आक्रमण करने वाले हजार आदमी आ गए तो वो कहेगा कि देखो तुमको हजार है ना लेकिन मैं तो सवा लाख हूँ ऐसे पाँच लाख पाँच सीख मिले तो पिछले सवाल तो जो पाव है वो निकल जाता है तो पीछे छः लाख बन जाते सवा तो सवा छः लाख तो गए क्योंकि पीछे जो बनते हैं वो कहते हैं कि सवा ढाई ऐसे नहीं बनते हैं लेकिन सवा लाख तो पीछे एक दूसरा सीखा गया तो सवा दो लाख ऐसे बनता है तो सवा तो रह जाता है लेकिन बाकी तो पीछे एक एक लाख तो भी एक लाख तो काफी है ना ये उसकी मदद है अब मैं सुनता हूँ वो तो ये सुनता हूँ कि सीख तो अभी तो शराब पीते हैं और पीछे दूसरों को डराते हैं आज दिल्ली में जो पहले शराब पिया जाता था उसे बहुत ज्यादा पिया जाता है एक आदमी ने तो मुझको दिया है कि पांच गुना बढ़ गया है पांच गुना बढ़ा है या नहीं बढ़ा गया बढ़ गया है क्यों बढ़ गया है सिख जो ताराज हो गए पंजाब में और ताराज होकर आते हैं तो दूसरों को ताराज करने के लिए आते हैं यहाँ आकर शराब पीने के लिए आते हैं यहाँ आकर धुआं खेलने के लिए आते हैं और जैसे सिख है ऐसे हिंदू जो कोई भी है उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ केवल सिखों के लिए मैं नहीं कहना चाहता हूँ सिखों के लिए तो हाँ कृपाण के बाद तो मैंने वो कथा तो सुना दी लेकिन वो कथा के साथ ये भी तो सुनने लायक है ना और उसको कहते हैं और वो तो हमारे हिंदू लोग कहते हैं और वो तो पीछे नाचते हैं नाचना गाना अगाशियों कूदना ये कोई सिख का रास्ता नहीं है इस तरह से शराब पीना अभी मैं सुनता हूँ कि चांदनी चौक में आखिर में कोई मुसलमान भी कबाब बेच बेंश, बेचता नहीं था उसकी हिम्मत नहीं चलती थी उस वक़्त चलावे तो तो चल सकती थी लेकिन आज तो ऐसा हो गया है कि वो कबाब बेच जाती है चांदनी लोग चौक में वो वो रास्तों पर पहले औरत तो लोग चाह सकते हिंदू वर्त आज वो औरत नहीं निकल सकती है बाहर क्यों क्यों उनको डर लगता है कि हाँ कोई किसी जगह पे, जब लोग शराब पीकर मुरछित हो जाते हैं पीछे हिंदू है यूरोपियन है मुसलमान है सिख है कोई भी हो जब आदमी दीवाना बन जाता है तो पीछे उसको पता लेता है कि वो क्या करता है और क्या नहीं पीछे उसके साथ वो वो तलवार भी पड़ी रहे तो लोगों के क्या हाल हो गए लेकिन आज वहाँ वो होता है कि वो कबाब बेचे जाते हैं और दूसरी तीसरी बातें तो मुझको सब सुनाते हैं तो मैं जितने मेरे सिख भाई हैं उनको सुनाना चाहता हूँ जितने हिंदू हैं उनको सुनाना चाहता हूँ कि ऐसा जो कोई भी करते हैं वो धर्म का नाश करने की चेष्टा करते हैं इस तरह से हम अपने धर्म का क, क, की रक्षा कभी भी नहीं करने वाले और न हो सकती है और ऐसी तरह से चले तो हमारी आजादी का यही अर्थ होने वाला है कि हम तो स्वच्छंदी बन गए हैं अभी यहाँ से थोड़े और दूर में आपको ले जाना चाहता हूँ तो मैं ये सुनता हूँ अभी तो ऐसे बन गए ना जब एक अंग्रेज के नीचे थे तो एक किस्म का हमारे हम, हम पर एक था कि वो नहीं हो सकता है मैं तो अंग्रेजों के साथ भी तो बैठने वाला आदमी हूँ अंग्रेजी सोल्जरों से भी काफी मिला हूँ उनके अफसरों के साथ भी काफी मिला हूँ और हमारे तो हैं हमारे हैं उनको न मिलने तो मैं क्या करने वाला था तो अभी वो जो ऊपर से दबाव था वो तो हट गया हट गया तो अभी ऐसा होता है कि हमारे ही पुलिस हमारे ही मिलिट्री वो जाकर कैंपों में बेचा और कहें कि बोलो तुम्हारे यहां कितनी लड़कियां हैं है। वो लड़कियां को तैयार करो हमारे साथ क्यों तैयार करना वो तो आप समझ जाते हैं और उसमें तो पिछले ऐसा तो कुछ छोटा नहीं है ना कहीं मुसलमान की है या तो हिंदू की लड़की है ये हाब हमारे हो रहे हैं और वो जो लोग मुझको खबर देते हैं वो तो जानकार आदमी है डर के मेरे पास आ जाते हैं लेकिन मैं डर के क्या जाऊँगा और मैं डरता रहूको सिख मार डालेंगे हिंदू मार मारेंगे मार मार तो तो ऐसी, ऐसी दिल की बात है वो आपको न सुना पीछे तो मुझको प्रार्थना में क्या बेचना था प्रार्थना में बकवाद क्या करना था और पीछे प्रार्थना के बाद आपको सुनाना भी क्या था मैं तो आपको सुनाना सुना तो हूँ तो भी मेरे दिल की बात सुनाता हूँ मेरा दिल को कोई खोल सकता है तो वहाँ से एक चीज़ निकले और मेरी जबान से दूसरी चीज निकले ऐसे तो है ही नहीं ये मैं आपको दबा करके कहना चाहता हूँ तो मैं सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर हम कांग्रेस के मातेहट पड़े हैं कांग्रेस के मार्फत से हमको आज़ादी मिली है कांग्रेस के मार्फत हम ऊँचे रह सकते हैं ये अगर सही है तो जब हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक फैसला कर लिया है मैं अकेला कहूँ तो उसको तो कहो कि वो तो, तो बुरा हो गया है तो हर एक जाट की बात करेगा उसको मत मानो मनो मानो लेकिन जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ऐसी बात आपको करती है तो आपका धर्म क्या नहीं होता है कि इसके मुताबिक सब चलें अगर इसके मुताबिक सब चलें तो जो मैं कहता हूँ वो अगर नहीं बन गया है उसमें मैं कहता हूं कोई अच्छी अच्छी व्यक्ति है तो मुझको बता सकते हैं कोई भी मैं आराम से सुनूंगा लेकिन अगर वो चीज़ बन गई है तो मैं आपको कहूंगा कि हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है तो हमारे लिए शर्म की बात तो है लेकिन हिंदुस्तान इसमें गिरने वाला है और हमारा धर्म है एक इतना धर्म इसके पीछे इतनी तपश्चर्या हुई है इतने लोगों ने अपनी जान दे दी, दी है धर्म की को बचाने के लिए और इसलिए तो कहते हैं ना कि हिमालय वो वो सफ़ेद है तो सफ़ेद है क्यों वो तो एक है वो सफ़ेद तो बर्फ़ गिरता है इसलिए है लेकिन कहते तो हैं कि सफ़ेद है क्यों कि उसमें ऋषि मुनियों की हड्डियां पड़ी है तो वो हड्डियाँ पड़ी है और किसी को मारते नहीं थे लेकिन उन्होंने तपस्या की तो वहाँ उनसे जाकर उन्होंने ये सोचा कि अच्छा हमको तो भगवान मिलने वाला है तो भगवान तो वहाँ पड़ा नहीं है भगवान तो उसके दिलों में हृदय में पड़ा है भगवान को थोड़ा हिमालय की ठोस पर पड़ा है लेकिन हाँ हिमालय जाते हैं उसी की शोध में तो पीछे वहाँ जाकर कई लोग को तो पीछे अपनी मुक्ति तो पा लेते हैं लेकिन कुछ भी हो हिमालय में कुछ हो या न हो लेकिन इस भाव से वहाँ चले जाते हैं वो भाव वो सब चीज कर देता है उनके लिए तो पीछे ये हमारा धर्म उज्जवल बना है तो हम तलवार बाद थे इससे नहीं मैं तो कहूँगा हर धर्म के लिए कि कोई धर्म उज्जवल बनता है तो तलवार की बात मार्फ से नहीं हो सकता है लेकिन इस तरह से जो अपने धर्म की रक्षा के लिए जो जो कट जाते हैं मर जाते हैं उनके मार्फट से होता है ये कहकर एक अच्छी बात है वो भी मैं आपको सुनाता तो। हूँ वो तो बात अभी मैं मैं आपको कश्मीर ले जाता हूँ <coughs> तो काश्मीर में उसका नाम भी मेरे पास था तो सही मुझको याद आएगा तो हाँ शेरवानी उसका नाम है पहला नाम तुम भूल गए। वो तो शेरवानी हमारी जो तो यूपी में है उनके भाई की बात नहीं है शायद उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं होगा तो उसको वो कश्मीर में ऐसे तो पढ़े ही ना तो वहां से पीछे अपने भी आते दूसरे उनको हमला करने वाले कोई भी हो तो उन लोगों ने इस को वो तो बेचारा था नेशनलिस्ट मुस्लिम था और वो हिंदू को भी बचाने वाला ऐसा तो उनको उन्होंने कहा उस आदमी को कि बोलो चले गए एक आदमी नहीं काफी आदमी थे और ये शेरवानी अकेला था और वो चीज तो मेरे पास लिखी हुई दी है और उसमें तो देखो और सब की सब तो मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता हूँ अभी तो मेरा वकत भर गया है लेकिन ये बात तो कह दूँ तो शेरवानी को तो पीछे उसने मारपीट करना शुरू किया गालियां देना शुरू किया तो क्यों तो उसको कहते हैं कि बोलो तुमको तो जिंदा जाने देंगे ईश्वर से है कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद उसने कहा कि मैं कैसे कह सकता हूं पाकिस्तान जिंदाबाद क्योंकि मैं तो देखता हूं कि आप लोग आकर हिंदुओं मारते हैं हिंदुओं को भी क्यों मारे लेकिन आप तो मुसलमानों को भी छोड़ते नहीं सब जो उसको मारना शुरू कर देते हैं उसको मैं कैसे कह कह सकता हूँ कि जिंदाबाद में तो नहीं कहूंगा आपको जो कुछ भी करना है वो करो मैं आखिर में मेरी समझ में तो आ सकता है कि किस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद का किस तरह से इस्लाम का इससे भला होता है और मुझको ये ये मुझको मजबूर करके आपके रहने वाले तो मजबूर करके मैं आप एक चीज़ कहने वाला नहीं तो पीछे उसको मुक्का लगता है उसको उसको जैसे हम पंजाब में जब मार्शल और इंक्वायरी चलती थी तो उसमें लोगों ने कहा कि किस तरह से लोगों को हलाक किया गया तो इस तरह से इस आदमी को हलाक करते हैं लेकिन वो एक कि से दूसरा बना नहीं और एक ही बार वो कहता रहा कि मेरे पास तो बस मेरा खुदा है और वो उसको मुझको बचाना है तो आप उसको मार नहीं सकते हैं और मार सकते हैं आप मार ला लेकिन मैं तो कभी आप कहते हैं उसके मुताबिक करने वाला नहीं हूँ तो पिछले आखिर में उस पर ये गोली चली और वो आदमी आखिर में मरा लेकिन मरते दम तक उसने दूसरी बात नहीं की ये खुश तो कहा जा सकता है जो आदमी एक अपने दिल की बात है उसको छोटा ही नहीं है और किसी के कहने से और मजबूर करने से कुछ भी नहीं कहेगा वो आदमी मैं तो ये कहूँगा कि वो पीछे मुसलमान है पारसी है ईसाई है हिंदू है सिख है कोई भी हो तो ऐसे ही करता है और ऐसे ही आज मेरे पास एक दूसरा किस्सा आ गया सिख तो भाई उसका नाम भी मेरे पास है जान लो वो तो नारायण सिंह नाम के तो बहुत बड़े हैं तो इसका नाम नारायण सिंह वो खासा वो अमलदार रहा वो उसका उसका मकान वो गया एक जगह पर दूसरी जगह पे उसका कुछ मुरब्बा जमीन भी थी वो भी चली गई और वो आदमी बचकर यहाँ आ गया लेकिन तो भी वो तो बस ऐसा बहादुर आदमी है और इसके उसको नहीं लगा तो उसको उसने जब दूसरा था उसने कहा कि भाई ये तो मैंने तो पहचाना नहीं तुमको तो उसने कहा कि तुम मेरे को कैसे पहचाने थे 25 बरस की बात है 25 बरस के पहले वेले होंगे तो उसने कहा कि भाई मैं तो वही नारायण सिंह हूँ और अभी तो मैं बड़ा ऑफिसर भी, भी तो बन गया लेकिन अभी ये चला गया तो उसने कहा कि तब अभी तुम्हारे लिए क्या है तो मेरे लिए क्या है मेरे लिए तो मेरा ईश्वर पड़ा है मेरे लिए तो शत श्री अकाल है मुझको क्या पड़वा है तो उसने इतना भी नहीं कहा कि मुझको चार रुपया ले तो दो वो तो उसका दोस्त था वो नहीं भी सकता था उसके पास पैसा भी था उसने कहा नहीं कि उसको पैसा चाहिए उसको इतना अच्छा लगा कि एक दोस्त है उसके साथ दोस्ती करता है इतनी में एक मुसलमान उसकी उसकी भी थी तो उसका नाम मेरा ख्याल है कि अली ऐसा कुछ है वो तो मैं उसमें गलती कर सकता हूँ लेकिन हकीकत में गलती नहीं करता हूँ ये आखिर की बात मैं आपको सुनाता हूँ तो उसने कहा कि हाँ तुम, तुम पर ऐसा हुआ तो एक दोस्त है लेकिन वो तो है तो मुसलमान तो उसने कहा कौन तो अलीसा ओह अलीसा वो तो हम तो दोनों भाई भाई थे तब तो वो तो बिल्कुल राजी हो गया और अलीशा की बात सुनाई तो उसमें इसकी बात नहीं है कोई हिंदू ने इसको किया था ऐसी बात नहीं थी लेकिन वो तो वो बन जाता है ना तो बेचारा अच्छा था उसके पास भी ऑफिसर तो उसके पास पैसे वगैरह थे लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल गरीब सा हो गया लेकिन गरीब होते हुए भी किसी के पास भिक्षा नहीं मांगेगा तो वो तो पीछे भेटे अलीसा पहले तो पहचान नहीं सका था पीछे पे तो वो हो अ तो हम पुराने दोस्त थे इतने बरसों के बाद मिलते हैं और पीछे मुसलमान ही मिला तो उसने कहा कि आज तुम तो मुसलमान से मिल सकते हैं तो उसने कहा कि क्या मैं सिख और वो मुसलमान है इसलिए मैं नहीं मिल सकता मैं तो ज़रूर मिलूंगा और वही मुझको मिलता है तो मैं अभी समझ लेता हूँ कि मुझको क्या है मैंने तो, तो मेरा तो, मेरे रिश्तेदार कुछ मर गए ये मरे लेकिन ये तो बेचारा ऐसे ही हल्क हो गया और उसके पास कुछ खाना पीना नहीं है वो किसी ने खाना पीना किसी से महंगाई नहीं तो दो तो मिले तो दो तो पीछे वो तो शौक से मिले तो दोस्ती है और ऐसी मोहब्बत है वो सब रोटी है सब कुछ है तो ये चीज भी आपको सुनाना मैंने दुरुस्त समझा अभी इसमें से जो आप ले सकते हैं वो ले लो तीसरी बात तो है वो आज नहीं कर सकता